महाभारत शांति पर्व त्रधिक शमोध्याय है शत्रु को वश में करने के लिए राजा को किस नीति से काम लेना चाहिए और दुष्टों को कैसे पहचानना चाहिए इसके विषय में इंद्र और बृहस्पति का संवाद युधि कथम मृत कथम च महापक्ष आदो वर्ते तन बते तन बे भरोही पितामह युधिष्ठिर ने पूछा पितामह पृथ्वी पते जिसका पक्ष प्रबल और महान हो वह शत्रु यदि कोमल स्वभाव का हो तो उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और यदि वह तीक्षण स्वभाव का हो तो उसके साथ पहले किस तरह का बर्ताव करना राजा के लिए उचित है यह मुझे बताइए भीष्म अप्युदा इतिहासम पुरातन बृहस्पति चवाद इंद्र से युधिठिर भीष्म जी ने कहा युधि इस विषय में विद्वान पुरुष बृहस्पति और इंद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं बृहस्पति देवपति अभिवाद्य उपसंगम्य एक समय की बात है शत्रु का करने वाले देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा इंद्रवाच अहितेश कथम ब्रह्मण प्रवे अम्बंद्रित असुमुद्य चेता इंद्र बोले ब्रह्मण मैं आलस्य रहित हो अपने शत्रुओं के प्रति कैसा बर्ताव करूं उन सबका छेद किए बिना ही उन्हें किस उपाय से वश में करूं करूँ सेन्योति जय साधारण भवेशणम तमा जया ज्वलिता श्री प्रतापिनी दो सेनाओं में परस्पर भिड़ंत हो जाने पर विजय दोनों पक्षों के लिए साधारण सी वस्तु हो जाती है अमुक पक्ष की ही जीत होगी यह नियम नहीं रह जाता। अतः मुझे क्या करना चाहिए इस शत्रु को संताप देने वाली यह समुजवल राजलक्ष्मी मुझे कभी ना छोड़े तथो धर्मार्थ कामान कुशल प्रतिभा नाधर्म विधानज्ञ प्रतिवाच पुर उनके इस प्रकार पूछने पर धर्म अर्थ और काम के प्रतिपादन में कुशल प्रतिभाशाली तथा राजधर्म के विधान को जानने वाले ने इंद्र को इस प्रकार उत्तर दिया बृहस्पतिवाच न जातु कलहत उपकारिण ब बृहस्पति जी बोले राजन कोई भी राजा कभी कलह या युद्ध के द्वारा शत्रों को वश में करने की इच्छा न करे असहनशीलता अथवा क्षमा को छोड़ना यह बालकों या, बाल या मूर्खों द्वारा सेवित मार्ग है न शत्रो विवृत कार्यो वधुमसाभिकाक्षता क्रोधम भयम च हृषण नियम व्य स्वयं शत्रु के वध की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह क्रोध भय और हर्ष को अपने मन में ही रोक ले तथा शत्रु को सावधान न करे अमित्रम उपेवे तम तबिशन प्रियमे वे निम न प्रियम किंचरेत भीतर से विश्वास न करते हुए भी बाहर से विश्वस्त पुरुष की भांति अपना भाव प्रदर्शित करते हुए शत्रु की सेवा करें सदा उससे प्रिय वचन ही बोले कभी कोई अप्रिय वर्ता न करे यथा को युक्तो विसा वै तनसो युक्त द्विजाण सर तिजाकुर युक्त मही पति वसम चोपन शत्रुन्हुरंदर पुरंदर सुखे वैर से अलग रहे कंटक को पीड़ा देने वाले कंठ को पीड़ा देने वाले वाद विवाद को त्याग दे जैसे व्याध अपने कार्य में सावधानी के साथ संलग्न हो पक्षियों को फंसाने के लिए उन्हीं के समान भोली बोलता है और मौका पाकर उन पक्षियों को वश में कर लेता है उसी प्रकार उद्योगशील राजा धीरे धीरे शत्रुओं को वश में कर ले उन्हें मार डाले हे इंद्र जो सदा शत्रुओ का तिरस्कार ही करता है वह सुख से सोने नहीं पाता वह दुष्टात्मा नरेश बांस और घास फूस में प्रज्वलित हो चटचर शब्द करने वाली आग के समान सदा जागता ही रहता है न विजय प्रभो। प्रभो। एक सामान्य वस्तु है किसी को भी वह मिल सकती है तब उसके लिए पहले ही युद्ध नहीं करना चाहिए अपितु शत्रु को अच्छी तरह विश्वास दिलाकर वस्में कर लेने के पश्चात अवसर देख उसके सारे मनसूबे को नष्ट कर देना चाहिए सहामात के मंत्र नाजिता अथाश प्रहरे पदे दंडम चोषे दस्य पुरुषरा शत्रु के द्वारा उपेक्षा अथवा अवहेलना के जाने पर भी राजा अपने मन में हिम्मत ना हारे वह मंत्रियों सहित मंत्रवेदता महापुरुषों के साथ कर्तव्य का निश्चय करके समय आने पर जब शत्रु की स्थिति कुछ ढोल हो जाए तब उस पर प्रहार करे और विश्वास पात्र पुरुषों को भेजकर उनके द्वारा शत्रु की सेना में फूट डलवा दे आदि आदिमध्यावसान प्रच्छ विधार च बला निदूष यही दस्य जानव प्रमाण राजा शत्रु के राज्य की आदि मध्य और अंतिम सीमा को जानकर गुप्त रूप से मंत्रियों के साथ बैठकर अपने कर्तव्य का निश्चय कर तथा शत्रु की सेना की संख्या कितनी है इसको अच्छी तरह जानते हुए ही उसमें फूट डलवाने की चेष्टा करें भेदेन उप प्रदान संसचे दौ न तो एवं खुल संसर्गम रोच एरी भी राजा को चाहिए कि वह दूर रहकर गुप्तचरों द्वारा शत्रु की सेना में मतभेद पैदा करे। घूस देकर लोगों को अपने पक्ष में करने की चेष्टा करें अथवा उनके ऊपर विभिन्न औषधों का प्रयोग करें परंतु किसी तरह भी शत्रुओं के साथ प्रकट रूप से संबंध स्थापित करने की इच्छा न करें दीर्घ काल निहन सांक्षे छपिये यथा विश्रम्भ आप अनुकूल अवसर पाने के लिए कालक्षेप ही करता रहे उसके लिए दीर्घ तक भी प्रतीक्षा करनी पड़े तो करे जैसे शत्रुओं को भली भांति विश्वास हो जाए तदनंतर मौका पाकर उन्हें मार ही डाले न सद्योरीहत्य द्रष्ट्यो विजयो ध्रुव न शल्यम वा घटयति न वाचाकुरते हम राजा शत्रुओं पर तत्काल आक्रमण न करें अवश्यम्भावी विजय के उपाय पर विचार करें न तो उस पर विष का प्रयोग करे और न उसे कठोर वचनों द्वारा ही घायल करें प्राप्ते च प्रहरेत काले न पुनः अंतु काम से देवेंद्र पुरुष प्रति देवेंद्र जो शत्रु को मारना चाहता है उस पुरुष के लिए बारंबार मौका हाथ में नहीं लगता अतः जब कभी अवसर मिल जाए उस समय उस पर अवश्य प्रहार करें यो हि कालो व्यतिक्रमे पुर का दुर्लभ स न काल कर्म चि कृष्णा समय की प्रतीक्षा करने वाले पुरुष के लिए जो उपयुक्त अवसर आकर भी चला जाता है वह अभीष्ट कार्य करने की इच्छा वाली उस पुरुष के लिए भी दुर्लभ हो जाता है ओ जन एह देव संग्रतम अकाले साधि इन मित्र न चाप्त प्रवीठ श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर अपने बल को सदा बढ़ाता रहे जब तक अनुकूल अवसर न आए तब तक अपने मित्रों की संख्या बढ़ावे और शत्रु को भी पीड़ा न दे परंतु अवसर आ जाए तो शत्रु पर प्रहार करने से न चुके विहय कामम क्रोधम छ तथा अहंकार में बचा युक्तों विवरमन विच्छेद अहिता पुनः पुनः काम क्रोध तथा अहंकार को त्याग कर सावधानी के साथ बारंबार शत्रों के छिद्रों को देखता रहे मार्दवम दंड आलस्यम प्रमाद सुरोत्तम माया सुविहता शक्र साध्यन्त्य विचक्षण इंद्र कोमलता दंड आलस्य असावधानी और शत्रुओं द्वारा अच्छी तरह प्रयोग की हुई माया ये अनभिज्ञ राजा को बड़े कष्ट में डाल देते हैं निहतेतायां प्रतिधा चतः शक्नोति श्रूण प्रहर्त अभीचार कोमलता दंड आलस्य और प्रमाद इन चारों को नष्ट करके शत्रु की माया का भी प्रतिकार करें तत्पश्चात वह बिना विचारे शत्रुओं पर प्रहार कर सकता है यदिवेके न शक्यत गुह्यम कर तुम तदाचर ये सचिव गुह्यम भिथो विश्राव्यपि राजा अकेला ही जिस गुप्त कार्य को कर सके उसे अवश्य कर डाले क्योंकि मंत्री लोग कभी कभी गुप्त विषय को प्रकाशित कर देते हैं और नहीं तो आपस में ही एक दूसरे को सुना देते हैं अशक्य मित्तवा तविद चरेत ब्रह्मदंडम अदृष्टेश चतुरंग जो कार्य अकेले करना असंभव हो जाए उसी के लिए दूसरों के साथ बैठकर विचार विमर्श करे यदि शत्रु दूरस्थ होने के कारण दृष्टिगोचर न हो तो उस पर ब्रह्मदंड का प्रयोग करें और यदि शत्रु निकटवर्ती होने के कारण दृष्टिगोचर हो तो उस पर चतुरंगड़ी सेना भेजकर आक्रमण करें। भेदम च प्रथम तुष्णि दंडम तथा च काले प्रयोजय राजा तस्वीर राजा शत्रु के प्रति पहले भेद नीति का प्रयोग करें। तत्पश्चात वह उपयुक्त अवसर आने पर भिन्न भिन्न शत्रुओं के प्रति भिन्न भिन्न समय में चुपचाप दंडनीति का प्रयोग करे प्रणिपात गच्छेत काले शत्रुर्बल युक्त शिचेद अप्रम प्रमा यदि बलवान शत्रु से पाला पड़ जाए और समय उसी के अनुकूल हो तो राजा उसके सामने नतमस्तक हो जाए और जब वह शत्रु असावधान हो तब स्वयं सावधान और उद्योगशील होकर उसके वध के उपाय का अन्वेषण करे प्रणिपात दा मधुरे या ब्रुवन अमित्रम अभिसेवे तु वि राजा को चाहिए कि वह मस्तक झुकाकर दान देकर तथा मीठे वचन बोल कर, शत्रु का भी मित्र के समान ही सेवन करे उसके मन में कभी संदेह न उत्पन्न होने दे स्थानी सं नित्य में विभर्जयेत न चे स्वास्थेद्राजा जागृति है निराता जिन शत्रुओं के मन में संदेह उत्पन्न हो गया हो उनके निकटवर्ती स्थानों में रहना या आना जाना सदा के लिए त्याग दे राजा उन पर कभी विश्वास न करे क्योंकि इस जगत में उसके द्वारा तिरस्कृत या क्षतिग्रस्त हुए शत्रुगण सदा बदला लेने के लिए सजग रहते हैं न यथो तो दुष्कर्म कर्म किंचोत्तम यथा विविध वृत्ता नाम ऐश्वर्य अमराधि देवेश्वर सूर्यश्रेष्ठ नाना प्रकार के व्यवहार चतुर लोगों के ऐश्वर्य प्रशासन करना जितना कठिन काम है उससे बढ़कर दुष्कर कर्म दूसरा कोई नहीं है तथा विविध वृत्ता मित्रा मित्र विचारयेत वैसे भिन्न भिन्न व्यवहार लोगों के ऐश्वर्य पर भी शासन करना तभी संभव बताया गया है जबकि राजा मनोयोग का आश्रय ले सदा इसके लिए प्रयत्नशील रहे और कौन मित्र है तथा कौन शत्रु इसका विचार करता रहे मृदुम अप्यवम्यन्ते तीक्षण दुद्भिजते जन माँ तेक्टो मा मृदुर्भ स्व तिक्टो भव मृधुर्भव मनुष्य कोमल स्वभाव वाले राजा का अपमान करते हैं और अत्यंत कठोर स्वभाव वाले से भी उद्विग्न हो उठते हैं अतः तुम न कठोर बनो न कोमल समय समय पर कठोरता भी धारण करो और कोमल भी हो जाओ यथा वप्रे वेगवती सर्वतः संप्रुतोद के नित्यम तथा राज्यम प्रमाद्यत जैसे जल का प्रवाह बड़े वेग से भर रहा हो और सब ओर जल ही जल फैल रहा हो उस समय नदी तट के विदीर्ण होकर गिर जाने का सदा ही भय रहता है उसी प्रकार यदि राजा सावधान न रहे तो इसके राज्य के नष्ट होने का खतरा बना रहता है न बहु न बहू नभ्यंजीतोगपन श्रवाद भेदेन दंडेन च पुर एक ईशा निषिष्टु निपुण चरे न तो सक्तोपि मेधावी सर्वाने वेण पुरंदर बहुत से शत्रुओं पर एक ही साथ आक्रमण नहीं करना चाहिए साम दान भेद और दंड के द्वारा इन शत्रुओं में से एक एक को भारी भारी से कुचलकर शेष बचे हुए शत्रुओं को पीठ डालने के लिए कुशलता पूर्वक प्रयत्न प्रारंभ करें बुद्धिमान राजा शक्तिशाली होने पर भी सब शत्रुओं को कुचलने का कार्य एक ही साथ आरंभ न करें यदा श्यान्मती सैनाशनागर था कुम पदांत्र बहुला अनुरक्ता झटंगी यदा बहुविधां बहुविधा वृद्धि मने ततिलोमत तदावृत प्रहरे दस्यो नाम विचारियन जब हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई और बहुत से पैदलों तथा यंत्रों से संपन्न छह अंगों वाली विशाल सेना स्वामी के प्रति अनुरक्त हो जब शत्रु की अपेक्षा अपनी अनेक प्रकार से उन्नति होती जान पड़े उस समय राजा दूसरा कोई विचार मन में न लाकर प्रकट रूप से डाकू और लुटेरों पर प्रहार आरंभ कर दे हाथी घोड़े रथ पैदल कोष और धनी वैश्य ये सेना के छह अंग हैं न सामदंडोपनिष् प्रशस्य न मद शत्रुसुत्र के सदा न सस्घा न चंकर क्रिया न चापू प्रकृतिर्चारण शत्रु के प्रति सामनीति का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता बल्कि गुप्त रूप से दंड नीति का प्रयोग ही श्रेष्ठ समझा जाता है शत्रुओं के पति न तो कोमलता और न उन पर आक्रमण करना ही सदा ठीक माना जाता है उनकी खेती को चौपट करना तथा तो वहाँ के जल आदि में विष मिला देना भी अच्छा नहीं है इसके सिवा सात प्रकृतियों पर विचार करना भी उपयोगी नहीं है इसके लिए तो गुप्त दंड का प्रयोग ही श्रेष्ठ है माया तथैव विभेदान सर्जना तथा पाप न्य सोगाष्यपचार पुसुराष्ट्रे सुजतम प्रयुक्ता राजा विश्वस्त मनुष्यों द्वारा शत्रु के नगर और राज्य में नाना प्रकार के छल और परस्पर वैर विरोध की सृष्टि कर दे इसी तरह में वहां अपने गुप्तचर नियुक्त कर दे परंतु अपने यश की रक्षा के लिए वहां अपनी ओर से चोरी या गुप्त हत्या आदि कोई पाप कर्म ना होने दे पुरापिचात भूमिपा पुरान जयंते परे पुरे सुनिहितम यथा विधि प्रयोजयंत बलवृत्यसु बल और वृत्तासुर को मारने वाले इंद्र पृथ्वी का पालन करने वाले राजा लोग पहले इन शत्रुओं के नगरों में विधिपूर्वक व्यवहार में लाए लाई हुई नीति का प्रयोग करके दिखावे इस प्रकार उनके अनुकूल व्यवहार करके वे उनकी राजधानी में सारे भोगों पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं प्रदायय गूढ़ा दिवसू निराजन प्रक्षिद्य भोग स्वान्ष्टान सदोसृतकृत ये सुराष्ट्रेशोजयती देवराज रा, राजा अपने ही आदमियों के विषय में यह प्रचार कर देते हैं कि ये लोग दोष से दूषित हो गए हैं अतः मैंने इन दुष्टों को राज्य से बाहर निकाल दिया है ये दूसरे देश में चले गए हैं ऐसा करके उन्हें वह शत्रुओं के राज्यों और नगरों का भेद लेने के कार्य में नियुक्त कर देते हैं ऊपर से तो वे उसकी सारी भोग सामग्री छीन लेते हैं परंतु गुप्त रूप से उन्हें प्रचुर धन अर्पित करके उनके साथ कुछ अन्य आत्मीय जनों को भी लगा देते हैं तथा चाण्य चा। शास्त्र, शास्त्री स्वलंकृत शास्त्र विधान भाच कथादी परेशी तरह अन्यान्य शास्त्र शास्त्र शास्त्री विधि के ज्ञाता सुशिक्षित तथा भाष्य कथा विशारद विद्वानों को वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके उनके द्वारा सत्रों पर कृत्या का प्रयोग करावे इंद्रवाच कािंगा दुष्टि कथम दुष्टम विजानीयाम ए तत्त पृष्ठ इंद्र ने पूछा द्विजश्रेष्ठ दुष्ट के कौन कौन से लक्षण हैं? मैं दुष्ट को कैसे पहचानूँ मेरे इस प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए बृहस्पति परोक्षम दृष्टिमास्ते पर मुख बृहस्पति जी ने कहा देवराज जो परोक्ष में किसी व्यक्ति के दोषी दोष बताता है उसके सद्गुणों में भी दोषारोपण करता रहता है और यदि दूसरे लोग उसके गुणों का वर्णन करते हैं तो जो मुंह फेरकर चुप बैठ जाता है वही दुष्ट माना जाता है तुष्टि भाव एपि विज्ञेय न चेतभव कारण निश्वास चोष संद प्रकंपनम चुप बैठने पर भी उस व्यक्ति की दुष्टता को इस प्रकार जाना जा सकता है निःश्वास छोड़ने का कोई कारण न होने पर भी जो किसी के गुणों का वर्णन होते समय लंबी लंबी सांस छोड़े ओठ चबाए और सिर हिलाए वह दुष्ट है करोत्यभिक्षम संसंसिष्ट भाषते अदृष्टों अदृष्टि तो न कुरुते दृष्टो नैवा विभाषते जो बारंबार आकर संसर्ग स्थापित करता है दूर जाने पर दोष बताता है कोई कार्य करने की प्रतिज्ञा करके भी आँख से ओझल होने पर उस कार्य को नहीं करता है और आँख के सामने होने पर भी कोई बातचीत नहीं करता उसके मन में भी दुष्टता भरी है ऐसा जानना चाहिए पृथ्वी त्य समस्ना तीन अध्ययिधि आसने सहने या भावालक्षा विशेषतः जो कहीं से आकर साथ नहीं अलग बैठकर खाता है और कहता है आज का जैसा भोजन चाहिए वैसा नहीं बना है वह भी दुष्ट है इस प्रकार बैठने सोने और चलने फिरने आदि में दुष्ट व्यक्ति के दुष्टतापूर्ण भाव विशेष रूप से देखे जाते हैं आर्तिरात्रे प्रिय प्रिय तिरे रेतावन मित्र लक्षण तु तो बोधभ्यम हरिलक्षणम एवं यदि मित्र के पीड़ित होने पर किसी को स्वयं भी पीड़ा होती हो और मित्र के प्रसन्न रहने पर उसके मन में भी प्रसन्नता छाई रहती हो तो यही मित्र के लक्षण हैं। इसके विपरीत जो किसी को पीड़ित देखकर प्रसन्न होता और प्रसन्न देखकर पीड़ा का अनुभव करता है तो समझना चाहिए कि वह शत्रु के लक्षण है एतान देव यथोक्ता बुद्धिथा स्त्री तथाधिप पुरुषाणाम प्रदुष्टान स्वभावो बलवत्तर देवेश्वर इस प्रकार जो मनुष्यों के लक्षण बताए गए हैं उनको समझना चाहिए दुष्ट पुरुषों का स्वभाव अत्यंत प्रबल होता है दुष्टस्य ते यथावधमेश्वर सुरश्रेष्ठ देवेश्वर शास्त्र के सिद्धांत का यथावत् रूप से विचार करके ये मैंने तुमसे दुष्ट पुरुष की पहचान करने वाले लक्षण बताए हैं विस्मुवाच स तद्वच शत्रु निर्बण निर्बहेर तथा चकारा विथम बृहस्पते चकार काले विजयाचारिहा शत्रु वसं, वसं, नयत पुरंदर विस्मजी कहते हैं युधिठिर शत्रु के संहार में तत्पर रहने वाले शत्रुनाथक इंद्र ने जी का वह वचन सुनकर वैसा ही किया उन्होंने उपयुक्त समय पर विजय के लिए यात्रा की और समस्त सत्रों को अपने अधीन कर लिया इति श्री महाभारती शांति परवड़ी राजधर्मानुशासन परवड़ी इंद्र बृहस्पति संवाद त्रैधिकोध्याज इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में इंद्र और बृहस्पति का संवाद विषयक एक अध्याय पूरा हुआ